सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था प्रथम अधिकरण से अर्चिराधि मार्ग एक ही है अनेक नहीं ये बताया गया द्वितीय तृतीय मार्ग अधिकरणों से अर्चिरादि अनेक पर्वों वाला जो मार्ग है उसमें अन्य अन्य उपासनाओं के प्रकरण में कहे गए मार्ग रूप से प्रतीत होने वाले वायवादि का सन्निवेश कर दिया गया और चतुर्थाधिकरण से यह निश्चित किया गया यह आतिवाहिक देवता है मार्ग चिन्ह या भोगभूमि उपासकों की नहीं है अपितु उपासकों को ब्रह्मलोक ले जाने वाले देवता है अब मार्ग को बताने वाले वाक्य में एक जब हुआ आतिवाहिक देवता हैं और अंतिम अतिवाहिक है अमानव पुरुषों उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को जिस ब्रह्म की प्राप्ति कराई जा रही है उत्तरायण मार्ग से ले जाकर के वह ब्रह्म पर ब्रह्म है या कार्य ब्रह्म है यह संशय होता है ब्रह्म पदार्थ के विषय में इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल यह पंचम अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल आज सूत्रों की चर्चा होनी है उनके भाष्यों की चर्चा भाष्य की चर्चा होनी है तो प्रथम सूत्र का अवतरण लिखते हैं टीका कार अधिकरण का ही अवतरण है एक प्रकार से एवं मार्गम मार्ग निरूपय चिंत इस प्रकार अर्चिरादि मार्ग का निरूपण करके अब अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले उपासकों को जिस गंतव्य को प्राप्त करना है उसका निर्धारण करते हैं उस पर विचार करते हैं गंतव्य स्वरूप पर कार्यम बादरी रस्य गतिपत्ति इस अधिकरण से भाष्य में इस अधिकरण का विषय तथा संशय भास्कर भगवान बता रहे हैं तो भाष्य को देखिए स ये ब्रह्म गमयतीचिकित्य कि ब्रह्म गमयतीहोस्वी पर अविकृत मुख्य ब्रह्म तो स येना ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ के विषय में संशय किया जाता है विचिकित्सते का अर्थ है संशय किया जाता है विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय विचिकित्सते क्रियापद है किया जाता है इस अर्थ में तो ब्रह्म पदार्थ के विषय में क्या संशय है वो तो संशय बताया किम कार्यम कि ब्रह्म गमयती ये जो अमानो पुरुष विद्युत अभिमानी देवता से उपासकों को लेकर के कार्य ब्रह्म की प्राप्ति करा रहा है तो यानी ब्रह्म की प्राप्ति करा रहा है तो क्या वह अपर ब्रह्म है जिसे कार्य ब्रह्म कहा जाता है उसकी प्राप्ति कराता है या आहोसित यानी अथवा परम एव अविकृतम मुख्यम ब्रह्म तो ब्रह्म शब्द का जो मुख्य अर्थ है पर ब्रह्म उसी की प्राप्ति कराता है अमानव पुरुष उपासकों को कौन से ब्रह्म की प्राप्ति कराता है जिस ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा वो हो जाएगा गंतव्य उत्तरायण मार्ग से जा करके ये संशय हो रहा है गति संशय का हेतु क्या है कुतह संशय किस कारण से संशय हो रहा है तो कारण बताया जा रहा है ब्रह्म शब्द प्रयोगात गति श्रुतेश्च। हेतु है संशय का ब्रह्म शब्द का प्रयोग सयेनान इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ पर होता है इसलिए ब्रह्म शब्द को सुन करके परब्रह्म ब्रह्म विषय को संशय हो रहा है और गति शब्द का भी प्रयोग है इसको लेकर के संशय हो रहा है गमयति से उसमें गंतव्यत्व बताया जा रहा है गति विषयत्व तो गति विषयता ब्रह्म में बताने के कारण प्रथम कोटि जो संशय है कार्य ब्रह्म प्रतीत हो रहा है तो गति श्रुति तथा ब्रह्म शब्द प्रयोग के कारण यह संशय हो रहा है अब सिद्धांत बताया जा रहा है तत्र कार्यम एव इत्यादि से त्र कार्य इदी है सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार परम परंब्र, परम ब्रह्म इति मार्गस्य मुक्त्यर्थता कार्यम ब्रह्म इति सिद्धान्ते भोगार्थता इति मत्वा प्रथमं सिद्धांत आह कार्यम एव इति पूर्व पक्ष के मत में तथा सिद्धांत मत में अलग अलग फल इस अधिकरण के बताते हुए ये अवतरण है तत् कार्य में वो इत्यादि का इस अधिकरण का पूर्व पक्ष रहेगा जयमिनी जी का मत ब्रह्म शब्द का अर्थ पर है और उसी परब्रह्म की प्राप्ति अमानो पुरुष करा रहा है ये अर्थ निकलेगा सिद्धांत रहेगा कार्य ब्रह्म तो ये जो पर पर्रह्म तथा कार्य कार्य ब्रह्म परब्रह्म पक्ष हैं पूर्वपक्ष इस पूरो में ये जो अर्चिरादि मार्ग हुआ ये मुक्ति का साधन बनेगा अर्चिरादि मार्ग से जा करके मोक्ष प्राप्त होगा पर ब्रह्म ही तो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो रही है इसलिए अर्चिरादि मार्ग में मोक्षार्थता सिद्ध होगी कुरुपक्ष के मत में और सिद्धांत मत में ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक है तो जैसे मृत्युलोक कर्मफल भोगास्रय है ऐसे ब्रह्मलोक भी उपासना का फल भोगने के लिए प्राप्त होता है और उस ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक है कार्य ब्रह्म और उसकी प्राप्ति उत्तरायण मार्ग से होती है इसलिए उत्तरायण मार्ग में कार्य ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ है सिद्धांत जिस मत में यानी सिद्धांत मत में उसके अनुसार उत्तरायण मार्ग भोगार्थ होगा ये दोनों के मत में उत्तरायण मार्ग के विषय में फलभेद होगा तो ये लिखा कि परम ब्रह्म गंतव्य मिथि पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष के मत में मार्गस्य से मुक्त्यर्थता ये फल होगा मार्ग यानी अर्चिरादि मार्ग वह मुक्ति के लिए होगा और कार्य ब्रह्म इति सिद्धान्ते ये सिद्धांत पक्ष हैं कि अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराई जा रही है कार्य ब्रह्म है ब्रह्म तो इस पक्ष में भोगार्थता यानी मार्गस्य भोगार्थता इति फलभेद ऐसे जोड़ देना तो इस प्रकार पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भेद मान करके प्रथम ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है ऐसा मानने वाले जो पूर्वप सिद्धांती हैं उस सिद्धांत को बताया जा रहा है तो प्रथम सिद्धांत आह तत्र कार्यम एव इति तत्र कार्यम एव इत्यादि वाक्य से भषकर भगवान इस अधिकरण के प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए सिद्धांत को बता रहे हैं तो पहले हम लोग सूत्र को देखें फिर सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देखेंगे कार्यम बादरी रस्य ग्युपत्ते कार्य बादरी रस्य गत्युपपत्ते तो बादरी आचार्य हैं तो बादरी आचार्य का भावती कारण विशेषण दिया तत्वर्शी तो तत्वदर्शी जो बादरी आचार्य हैं तत्व कहते हैं यथार्थ को और यथार्थ स्वरूप को जो जानते हैं उन्हें तत्वदर्शी कहा जाता है दर्शी में शील अर्थ में प्रत्यय हैं, का हैं है तत्व का दर्शन करना शील स्वभाव है जिनका ऐसे हैं बादरी यथार्थ दर्श दर्शी और ऐसे यथार्थदर्शी बातरी बादरी आचार्य का मानना है कि अमानो पुरुष उपासकों को जिस ब्रह्म की प्राप्ति करा रहे हैं वह ब्रह्म कार्य ब्रह्म है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति अमानो पुरुष के द्वारा उपासकों को कराई जा रही है इसलिए स ये नान ब्रह्म गमय्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म होगा ऐसा आचार्य तत्वदर्शी आचार्य का मानना है ये कहा आगे हैं इसलिए बादरी और कार्यम इन दो पदों की ये प्रतिज्ञा को बताने वाले वाक्य है ना? व्याख्या इस प्रकार होगी कि आचार्य तत्वदर्शी आचार्य बादरी जी का मानना है कि स एना ब्रह्म गमयी स्वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म ऐसा आचार्य बादरी जी का मानना है तो पूर्व पक्षी आचार्य बादरी जी से पूछेंगे कि कस्मात हे तो आचार्य बादरी जी क्यों ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म कर रहे हैं ब्रह्म शब्द का जो मुख्यार्थ है परब्रह्म वो क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं सयन ब्रह्म गण थी इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ ही परब्रह्म क्यों न माना जाए कार्य ब्रह्म क्यों माना जा प्रश्न हुआ एक अवान्तर उसका उत्तर देने के लिए कहते हैं अस्य गत्युपपत्ते अस्य ये गुपत् नाम ब्रह्म शब्द का आचार्य बादरी जी ने जो अर्थ बताया उसका परामर्श कर का कार्य ब्रह्म इसलिए अस्य का अर्थ हो जाएगा कार्य ब्रह्मण जो कार्य ब्रह्म है उसमें गति का अर्थ है तद विषयक गति उपपन्न होने से समंजस होने से कार्य ब्रह्म में गंतव्यव संभव है कार्य ब्रह्म विषयक गति होगी का कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपासक लोक से अर्थरादि मार्ग से गमन करेंगे ये बताया गया है और पर ब्रह्म सर्वगत होने के कारण वो उपासक का स्वरूप ही होने के कारण उपासक अपने आप को प्राप्त करने के लिए किसी मार्ग की अपेक्षा नहीं करेगा और यहां अर्चरादि मार्ग से जा करके अविद्युत विद्युत में अमानव पुरुष आकर के इनको कार्य ब्रह्म के पास ले जा रहा ब्रह्म के पास ले जा रहा इसका अर्थ है वो सर्वगत ब्रह्म नहीं है वो देश से परिचिन्न और गंता से भिन्न ब्रह्म है गंता से भिन्न देश से परिचिन्न जो होगा वो गंतव्य होगा तो अस्य यानी कार्य ब्रह्मण गति उपपत्य का अर्थ है गंतव्यत्व उपपत्य गंतव्यत्व संभव है क्योंकि वह उपासक से भिन्न है और आपके देश से परिचिन्न है उपासक जिस मृत्यु लोक में रहता है उसमें नहीं है वो वहाँ है <coughs> ब्रह्म लोक में तो अश्य गतिपत्य का अर्थ है कार्य ब्रह्मण गंतव्यत्वपत्य ये हेतु बताया तो जिसमें गंतव्यत्व संभव है वही यहाँ ब्रह्म पदार्थ बनेगा और गंतव्यत्व किसमें संभव हो सकता है जो गनता है उपासक उससे भिन्न हो और देश से परिचिन्न हो उपासक जिस देश में है उस देश में न हो तो वह गंतव्य बन सकता है उपासक का गंतव्य कहते हैं गतिक्रिया से प्राप्त गनता गति क्रिया करके उसे प्राप्त करेगा जो अपने से भिन्न है और वह गनता जिस देश में है उस देश में नहीं है जो उसे गमन करके प्राप्त कर सकता है तो गंतव्य बनेगा गति क्रिया का कर्म बनेगा तो अस्य गुपत्ते आगे हैं इस सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य इसे देखिए कि तत्र कार्यम कार्य सगुणम अपरम ब्रह्म ये इति बादरी बादरीराचार्यो मनते आचार्य बादरीजी का मानना है कि अमानवपुरुष उपासकों को सगुण जो अपर ब्रह्म है उसी की प्राप्ति कराता है ये कार्यम बादरी इन दो पदों की व्याख्या हुई अस्य इन दो पद हैं हेतु को बताने के लिए इसका अवतरण लिखा भाष्य में कि कुतः यानी कस्मात कारणात तो कारण बताया अस्य गतिपत्ति से तो अस्य शब्द कार्य ब्रह्म का परामर्शक है प्राप्तव्य ब्रह्म का परामर्शक है इसलिए कहते हैं अस्य अस्य कार्य उपपद्यते अम्मा गंतव्य शब्द का कार्य ब्रह्म में गंतव्य संभव है क्यों तो प्रदेशवत्वात्नी देशत देश परिचिन्न देश होने से और घंता से भिन्न होने से न तु परस्मिन् ब्रह्मणि गंतृत्व गंतव्य गतिर्वा अवकलते जो परब्रह्म है उस वह त्रिपुटी से रहित है गंता गति रूप त्रिपुटी उसमें नहीं बनती हैं य्य पश्य नान्य श्रृणोति इत्यादि श्रुति भूमा शब्दित पर ब्रह्म त्रिपुटी से रहित है ये बता रहा इसलिए कहा गया कि परस्मिन परस्विन यानी भूमि परस्मिन ब्रह्मणी शब्द का अर्थ होगा भूमि भूमा में वह देशतः तो, कालतः वस्तुतः अपरिचिन्न होने से गंतृत्व गंतव्यत्व तथा गति संभव नहीं होगी सर्वगतत्वा प्रत्येगात्म गंतणाम सर्वगत होने से पर ब्रह्म और गंताओं का प्रत्येगात्मा होने से अने गता से अभिन्न होने से प्रत्येगात्मत्वाच्य गंतरी नाम का अर्थ हो जाएगा गंताओं से अभिन्न होने से उपासकों से अभिन्न है पर ब्रह्म उनका स्वरूप है प्रत्येगात्मा है और सर्वगत है यानी देश से अपरिछिन्न है और गंतव्य तो वो बनेगा जो उपासक से भिन्न है और देश से परिचिन्न है आगे हैं भाष्य थोड़ी सी टीका त्रिका को देखिए सर्वगत प्रदेशांतर विशिष्ट आकाश से गंतव्य दृष्ट ब्रह्मणस्तु गन्तव्यता कथमअप यद्यपि आकाश व्यापक है लेकिन वह गन्तव्य हो जाता है उपाधि को लेकर के जो हरिद्वार में हैं उन्हें बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ से परिचिन्न जो आकाश हैं वह हरिद्वार में स्थित घंताओं को अनुपलब्ध है और बद्रीनाथ में जाकर के बद्रीनाथ अवचिन्न आकाश में उस्थित हो जाते हैं इसलिए सर्वगत आकाश होने पर भी तत्तद उपाधि से देश से परिचिन्न जो आकाश है उसमें गंतव्यता सिद्ध होती है इसलिए सर्वगत होने पर भी गंतव्य हो सकता है उपाधि को लेकर के किंतु गंता का जो स्वरूप होगा वह नहीं हो सकता गंतव्य इस अभिप्राय से ये कहा सरोगतत्वात मूल भाष्य में अंतिम वाक्य में सरोगतत्वात के बाद में प्रत्येगात्म गंत वो सर्वगत है और दूसरा ही तो बताया गंताओं का प्रत्येगात्मा यानी गंताओं से अभिन्न है गंतरी स्वरूप है इसलिए वो गंतव्य नहीं बनेगा आकाश तो सर्वगत होने पर भी औपाधिक रूप से घनता बन गया गंतव्य बन गया इसलिए कि गनता का वो स्वरूप नहीं है लेकिन ये पर तो गंताओं की प्रत्यगात्मा होने से किसी भी प्रकार से उपाधि को लेकर के भी स्वरूपतः भी और उपाधि परिच्छिन्नतया भी गंतव्य नहीं बनेगा इसलिए कहा कि ब्रह्मनस्तु प्रत्यकवात न कथम गंतव्यता अब का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इति बहुवचन लोक शब्द आधार सप्तमी सीश्रुति ग्यवृतवाच्च न परम गंतव्यम इत्याह ग इति तो बृहधारण्यक उपनिषद में कह कया ब्रह्मलोका गमयती ते तेषु ब्रह्मलोकेश परा वसन्ति ऐसा एक वाक्य आता है उत्तरायण मार्ग से जाने वाले उपासकों को छांदो के उपनिषद में तो कहा गया कि ब्रह्म गमयती और बृहदारण्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में कहा कि ब्रह्म लोकान ब्रह्म लोकन बहुवचन कर दिया और लोक शब्द का भी प्रयोग कर दिया और आधार भाव को बताने वाली सप्तमी का भी प्रयोग है ब्रह्मलोकेशु ते ते ब्रह्म लोकेशु परापरावतो वसंती तो इससे ये तीन हेतु निकल हैं एक तो बहुवचन ब्रह्मलोकान अमानव पुरुष उपासकों को ब्रह्मलोकों की प्राप्ति करा रहा है तो ये जो बहुवचन है और लोक शब्द का प्रयोग है ब्रह्मलोक में लोक शब्द का प्रयोग भी आया और ब्रह्मलोकेशु ऐसा सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग है ये तीन हेतु है ये क्या कर रहे हैं तीन हेतु कि जो गंतव्य हैं अमानव पुरुष के द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है जो ब्रह्मा उस ब्रह्म को पर से अलग कर देते हैं परस्मात व्यावृतवात् इन तीन हेतुओं के द्वारा ये जो गंतव्य है इसकी परब्रह्म से व्यावृत्ति हो रही है व्यावृत्ति कहते हैं भेद को ये तीन हेतु गंतव्य को पर ब्रह्म से अलग दिखा रहे हैं पर ब्रह्म नहीं है करके बता रहे हैं क्योंकि पर ब्रह्म तो कितने हैं एक है तो एक में तो एक वचन होता है यदि परब्रह्म गंतव्य होगा तो ब्रह्म गमयति ऐसे बहुवचन क्यों होता या बहुवचन है इससे ये निकलता है कि जिस अमानव पुरुष उपासकों को जिसे प्राप्त करा रहा है वह अनेक है वचन बता रहा है ऊपर पर ब्रह्म नहीं है उससे अलग है परब्रह्म होता तो एक वचन होता और लोक शब्द का प्रयोग भी ब्रह्म के लिए नहीं होता पर के लिए यहां लोक शब्द का प्रयोग है भोगायतन के वाचक लोक शब्द का प्रयोग हुआ और दूसरा ये ब्रह्म लोकेशु में सप्तमी बता रही है कि वो आधार हैं आश्रय हैं और उसमें आश्रित हैं ये उपासक तो आधार भाव है परब्रह्म तो उपासकों का स्वरूप है उनमें आश्रय आश्रयी भाव नहीं है और यहाँ आश्रय बोधक अधिकरण बोधक जो सप्तमी विभक्ति है वह बता रही है कि प्राप्त, प्राप्त करने वाले उपासकों को वह आश्रय के रूप में प्राप्त हो रहा जैसे मृत्यु लोक में रह रहे हैं ऐसे ब्रह्म लोक में जाकर के रहेंगे वो आश्रय बनेगा उनका और ये आश्रित होंगे तो ये आश्रय आश्रय भाव बोधक सप्तम विभक्ति भी ये बता रही है कि आश्रय जो है उसके आश्रित होने वाले उपासकों से अलग है, पर ब्रह्म तो अलग नहीं है तो ये तीन हेतु गंतव्य ब्रह्म को परब्रह्म से पृथक कर रहे हैं व्यावृत कर रहे हैं भिन्न बता रहे हैं इसलिए भी बृहधारणिक उपनिषद में वाक्य शेष में बताए गए जो तीन विशेषण हैं उन तीन विशेषणों से यह निश्चित होता है कि गंतव्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म है उपासक जिस ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं वह कार्य ब्रह्म है परब्रह्म नहीं है इस अभिप्राय से लिखा कि ब्रह्म लोकन गमयती बहुवचन लोक शब्द आधार सप्तमी श्रुति ते बहुवचन श्रुति और लोक शब्द रूपाश्रुति तथा आधार सप्तमी रूपाश्रुति, श्रुति का तीनों के साथ अन्वय करना बहुवचन श्रुति और लोक शब्द श्रुति आधार सप्तमी श्रुति इन तीन हेतुओं से गंतव्यस्य से परस्मात्वृतवात् गंतव्य को परब्रह्म से अलग बताया गया ये ती, तीन हेतु तो ब्रह्म गंतव्य को पर से अलग बता रहे हैं न परम ब्रह्म गंतव्य इसलिए पर ब्रह्म गंतव्य नहीं होगा अभी तो ये तीन विशेषण जिसमें घटेंगे वह गंतव्य होगा वो कार्य में घटते हैं इसलिए कार्य ब्रह्म ही गंतव्य है इस अभिप्राय से द्वितीय सूत्र हैं विशेषित्वाच विशेषित्वाच विशेषित्वा ऐसे दो पद हैं तो विशेषित्वा पंचमी चव्य गशेषित्वा पूर्वसूत्र में जो अस्य पद है ना उसकी अनुवृत्ति आएगी अस्या गंतव्य विशेष तत्वाच न सो सन् ब्रह्म गमयति वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ पर तो ब्रह्म, ब्रह्म इसलिए भी नहीं होगा गंतव्य को विशेषित किया है तीन विशेषणों से बहुवचन के द्वारा लोक शब्द के द्वारा तथा आधार अधे बोधक सप्तमी विभक्ति के द्वारा यह विशेषित ब्रह्म पदार्थ होने से ब्रह्म पदार्थ अलग है पर ब्रह्म से वो अलग कौन होगा फिर वो कार्य ब्रह्म होगा तो अस्सी ब्रह्म पदार्थ न परम ब्रह्म अपितु कार्यम एवं तत्व कार्यम की भी अनुवृत्ति आएगी तो कार्य ब्रह्म ही ब्रह्म शब्दार्थ है ब्रह्म शब्दार्थ को इन विशेषणों से विशिष्ट बताए जाने के कारण श्रुत्यंतर में बृहदारण्य श्रुति में स ये न ब्रह्म गमयती छांदोग्य का वाक्य है और ब्रह्म लोकान गमयति ते तेज़ परापरावतो वसंती ये वाक्य हैं बृहदारण्य का है, है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में तो इस प्रकार ये अन्य श्रुति के द्वारा गंतव्य को तीन विशेषणों से विशिष्ट बताए जाने के कारण ब्रह्म रूप गंतव्य परब्रह्म से अलग है कार्य ब्रह्म इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य को हाँ वो समुच्चायक है एक हेतु हुआ अस्य अस्त्युपत् दूसरा तत्वात। तो तत्वात इस हेतु के साथ पूर्व हेतु का समुच्चय ये च का निकलेगा तो भाष्य को देखिए ब्रह्म लोका गमयती ते वसन्ति इति च वसंतीुत्यंतरे विशेषित्वा कार्यब्रह्म विषयाव गति इति गम्यते तो गंतव्य को बहु के द्वारा विशेषित करने से ये जो गति हैं यह कार्यब्रह्म विषयक हैं गंतव्य कार्यब्रह्म हैं पर ब्रह्म नहीं ये प्रतीत होता है कार्य ब्रह्म विषया एव इसमें एवकार परब्रह्म का व्यावर्तक है नहीं बहुवचनेन विशेषण परस्मिन् ब्रह्मणि अवकल्पते तो ये जो विशेषण है बहुवचन रूप इससे परब्रह्म विशेषित नहीं हो सकता बहुवचन ये विशेषण परब्रह्म में उपपन्न नहीं हो सकता समन्वित नहीं हो सकता क्योंकि परब्रह्म तो एक है और बहुवचन अनेकत्व तो बता रहा है परब्रह्म में अनेकत्व तो संभव नहीं है और कार्य तो हर कार्य में बहुवचन उपन्न है एक एक हेतु को घटा रहा है, न जो तीन हेतु है बहुवचन लोक शब्द और ये आश्रय आश्रयी भाव बताने वाली सप्तमी ये कार्य में तो घटित हो सकते हैं पर ब्रह्म में घटित नहीं हो सकते इसे दिखाने के लिए पहले बहुवचन का समन्वय कार्य में तो हो सकता है पर ब्रह्म में नहीं हो सकता इसे कह रहे हैं कि नहीं बहुवचने न विशेषणम परस्मिन ब्रह्मणि अवकल्पते बहुवचन के द्वारा बताया जाने वाला अनेकत्व रूप जो विशेषण है वह परब्रह्म में संभव नहीं है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती और कार्य में तो हो सकता है तो कार्य तो अवस्था भेदोपपत्ते संभवती बहुवचन तो कार्य तो अनेक अवस्था वाला होता है इसलिए बहुवचन उत्पन्न हो सकता है तो अवस्था भेद को लेकर के ब्रह्मलोक के भी कई प्रांत है ना, ऐसे भारत के कई प्रांत हैं, उन्तीस प्रांत वाला हो गया ना लेकिन किसी भी प्रांत में जाओ तो भारत ही कहलाएगा ऐसे ब्रह्मलोक के भी मह जन तप और सत्य ये चार प्रांत है, है चारों के चारों ब्रह्म लोक तो सत्यलोक में सबके सब नहीं जाते हैं जिनको ब्रह्मा जी से निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना है और मुक्त होना है ब्रह्मा जी के साथ वही जाएंगे सत्यलोक में और बाकी जाते हैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति जिनको होती है वे या तो मह में या तो जन में या तो तप में मह जन तप इनमें रहने वालों को भी कहा जाएगा ब्रह्मलोक में रह रहे हैं भारत के किसी भी प्रांत में रहेगा वो भारत में ही रह रहा है भारतीय हैं ऐसे ही यहाँ ब्रह्म महा में रहने वाला भी ब्रह्मलोक निवासी जैन में रहने वाला भी ब्रह्मलोक निवासी माना जाएगा और सत्यलोक की प्राप्ति होती है अहंग्रह उपासकों को और पंचाग्नि उपासक वो प्रतीक उपासक हैं तो भी वह भी सत्यलोक में जाता है इसलिए कि वहाँ पर बताया गया श्रुति ने बताया है ना कि पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में स्रह्म गमय थी यह अर्चिरादि मार्ग तो पंचाग्नि के ही प्रकरण में आया है ना पंचाग्नि उपासना के इसलिए श्रुति जिन प्रतीक उपासकों को कह रही है एक तो उनको सत्यलोक की प्राप्ति होगी और अन्यथा एक सामान्य नियम है अहंग्रह उपासक ही ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहाँ उन्हें निर्विशेष ब्रह्म का ब्रह्मा जी के उपदेश से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा और फिर वे ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होंगे ये नियम है इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कि बहुवचन विशेषण परस्म ब्रह्मणि न अवकल्पते और कार्य तो अवस्था भेदोपपत्ते संभवती बहुवचनम तो कार्य के तो ये अलग अलग अवस्थाएँ हैं ब्रह्म लोक की वो भी हैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति वो मुक्ति के भेद हैं लेकिन कार्य ब्रह्म के भेद बताए न तो कार्य ब्रह्म से यहाँ पर लिया जा रहा है आपके ब्रह्मलोक को वो भी कार्य उपाधिक होने के कारण कार्य और उसमें अवस्था भेद है ये प्राण तो उनकी प्राप्ति हो रही है और वे अनेक हैं चार हैं तो वो की उत्पत्ति हो जाएगी और दूसरी यदि कार्य व्यक्ति को ही लेना है हिरण्यगर्भ रूप व्यक्ति को तो हिरण्यगर्भ भी नाम एक होने पर भी हरेक कल्प में हिरण्यगर्भ अलग अलग होते हैं ना इस कल्प के जो हिरण्यगर्भ गर्भ हैं वही अगले कल्प में नहीं रहते हैं वो तो मुक्त हो जाते हैं और अपने साथ जिनको जिनको निर्विशेष का ज्ञान कराते हैं उनको भी मुक्त कर देते हैं और अगले कल्प में हिरण्यगर्भ दूसरा आता है इसलिए कल्प भेद से हिरण्यगर्भ में भेद है अनेकता है अभी तक कितने हिरण्यगर्भ हुए अनेक कल्प हो गए अनादि है ना यह संसार तो हर एक कितने कल्पों का लय हो गया और कितने कल्प अभी होते रहेंगे तो उतने हिरण्य गर्भ होते हरेक कल्प का अलग अलग तो बहुवचन की उपत्ति हो जाएगी तो कार्य तु अवस्था भेदोपत्ति संभ्रोहती बहुवचनम लोकश्रुति की भी उपपत्ति हो जाएगी कार्य के लिए कहते हैं कि लोक विकार गोचरायाम एव, सन्निवेश विशिष्टायाम, भोग भूमो समंजस हो जाती लोकश्रुतिरिष्टा घटित हो जाती है सुसंगत हो जाती है तो लोक श्रुति यानी लोक शब्द का प्रयोग भी विकार विकारगोचराम एवं विशिष्टायाम भोग भूमो वो भोग भूमि है ब्रह्म उसके लिए लोक शब्द का प्रयोग उपन्न हो सकता है और कहीं कहीं लोक शब्द पर के लिए भी आया है दो विद्या के प्रकरण में ही ये कहा गया कि इमा सर्वा प्रजा प्रत्यह ब्रह्मलोक ग विदु व्यम ब्रह्म, ब्रह्म संपन्ना ऐसा नहीं जानते हैं कि ये जो प्राणी हैं प्रतिदिन प्रत्यह यानी प्रतिदिन ब्रह्मलोक जाते हैं तो ब्रह्मलोक जाते हैं सारे प्राणी प्रतिदिन लेकिन नहीं जानते हैं कि हम ब्रह्मलोक गए हैं करके वहां ब्रह्मलोक शब्द ब्रह्म एवलोक लोक ब्रह्मलोक में ब्रह्म का वाचक परब्रह्म का वा, पर, पर ब्रह्म के लिए आया है और आगे भी बताएंगे ब्रह्म एवं लोक येस सम्राट इत्यादि श्रुति में लोक शब्द का प्रयोग परब्रह्म के लिए भी होता है वह गौण प्रयोग है और मुख्य जो लोक शब्द का अर्थ होता है भोग भूमि वो अर्थ है वह घटित होगा ब्रह्मलोक के लिए कार्य के लिए गंतव्य के लिए और परब्रह्म में यदि लोक शब्द का कहीं प्रयोग होता है तो गौण प्रयोग माना जाएगा उसे कह रहे हैं कि गौणी तू अन्यत्र ब्रह्म लोक एश सम्राट इत्यादि सु तो ब्रह्म लोक एस सम्राट इत्यादि प्रयोगों में लोक शब्द का प्रयोग पर के लिए आया है अन्यत्र याने परस्मिन ब्रह्मणि यदि लोक शब्द का प्रयोग होगा तो वह गौण होगा ऐसा कौन सा प्रयोग है तो कहा कि ब्रह्म एवलोक एस सम्राट एस सम्राट यानी स्वतंत्र सम्राट शब्द का अर्थ है स्वतंत्र तो स्वतंत्र है पर तो इस सम्राट इस के सानिध्य से लोक शब्द ब्रह्म लोक में वो पर के लिए हुआ है लोक शब्द का प्रयोग गौण है ये कहा गया ऐसे अन्य वाक्यों में भी तो गौणी तू अन्यत्र गौणी यानी लोक श्रुति लोक शब्द श्रुति तो लोक शब्दात्मिका जो श्रुति है वह गौणी है यानि गौण प्रयोग है लोक शब्द का पर ब्रह्म में और मुख्य है कार्य ब्रह्म ये लोक शब्द के विषय में थोड़ी टीका है उसको देखिए पर पर ब्रह्मणी उपचारात गौणी लोक श्रुति इत्यर्थ तो परब्रह्म ब्रह्म में लोक शब्द का गौण प्रयोग क्यों है तो भोग्यत्व का उपचार होने से यानी गौण प्रयोग होने से और ब्रह्मलोक में तो मुख्य है वो तो भोग भूमि ही है आगे हैं सप्तमी श्रुति जो आधार आधे भाव को बताने वाली उसकी उपपत्ति भी कार्यब्रह्म में होगी इसे कह रहे हैं कि अधिकरण कर, कर्तव्य निर्देशोपि की परस्मिन ब्रह्मणी अनांजस स अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देशा ने आश्रय आश्रयी भाव को बताने वाली सप्तमी श्रुति का भी परस्मिन ब्रह्मणि अनांजसह ने सप्तमी श्रुति का संबंध संगति अनांजस का अर्थ है नहीं लगेगी हां आंजस का तो अर्थ है सुसंगत होगी अनांजस का अर्थ निकलेगा सुसंगत नहीं होगी उसकी संगति नहीं बैठेगी समन्वय नहीं हो पाएगा तो सप्तमी श्रुति का भी समन्वय परब्रह्म में नहीं हो पाएगा और कार्य में तो हो सकता है ब्रह्मलोक निवासियों का ब्रह्मलोक आश्रय हो सकता है उसके आश्रित हो सकते हैं ब्रह्मलोक निवासी तस्मात कार्य विषयम एव इदम नयनम इसलिए सैनान ब्रह्म गमयती मैं जो अमानव पुरुषों के द्वारा उपासकों को ब्रह्म प्राप्त कराया जा रहा है वह कार्य ब्रह्म ही है कार्य विषय एवं नयनम यानी प्रापणम अमानव पुरुष के द्वारा जो प्राप्ण किया जा रहा है जिसका प्रापन कराया जा रहा है वह कार्य ही है कार्य की ही प्राप्ति कराई जा रही है नयनम का कर प्राप्ति कराना तो प्राप्ति कराई जा रही है कार्य की ही अमानव पुरुष के द्वारा ऐसा समझना चाहिए थोड़ी टीका है टीका को देखिए नपुंसक ब्रह्मशब्दे न कारणवाचिना लक्षते गंतव्यत्व गंतव्य न्यायेत बहुवचनादि अनेक श्रुति अनुग्रहाय न च अनावृति लिंगा परस्य गंतव्यता इसको बाद में देख ये पहली पर, ये वाक्य देखिए ये जो स ये ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द है नपुंसकलिंग है और जो कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है उसका पुल्लिंग प्रयोग होता है यह नपुंसकलिंग प्रयोग है शांति मंत्र में यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं में ब्रह्मानं ये पुल्लिंग प्रयोग है और यहां पर ब्रह्म ऐसा एक वचन प्रयोग है और नपुंसक लिंग प्रयोग है तो नपुंसक ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शब्द वो होता है कारण का वाचक तो कारण वाचिना नपुंसक ब्रह्म शब्दे न कार्यम लक्ष्य ते पक्ष में ये मानना पड़ेगा कि कारण का वाचक जो ब्रह्म शब्द है वह लक्षण से कार्य को बता रहा है ये सिद्धांत पक्ष में मानना पड़ेगा तो नपुंसक ब्रह्म शब्दे न कारण वाचिना कार्यम लक्ष्य कहा ऐसा क्यों कारण के वाचक शब्द से कार्य को क्यों लिया जा रहा है तो कहते इसलिए कि गंतव्यत्व न्याय उपेत बहुवचन आदि अनेक श्रुति अनुग्रह तो गंतव्यत्व जो न्याय है युक्ति गंतव्यत्व युक्ति गंतव्य वही बनेगा जो गनता से भिन्न है देश से परिचिन्न है पहले सूत्र में जो न्याय बताया अश्य गतिपत् वो गंतव्यत्व न्याय है जो गनता का स्वरूप होगा और देश से अपरिछिन्न होगा वह गंतव्य नहीं बन सकता तो ये गंतव्यत्व न्याय से युक्त उपेतने युक्त जो बहुवचन और आदि शब्द से लोक शब्द तथा सप्तमी श्रुति ये सब बाधित होंगे यदि ब्रह्म शब्द से हम परब्रह्म को लेते हैं ब्रह्म शब्द का जो मुख्य अर्थ है परब्रह्म कारण ब्रह्म उसको लेते हैं तो उसमें फिर गंतव्यत्व सिद्ध नहीं होगा और उसमें बहुवचन की उत्पत्ति नहीं होगी उसमें लोक शब्द का प्रयोग उपपन्न नहीं होगा और आधार आधे भाव को बताने वाली सप्तमी का भी समन्वय नहीं हो पाएगा तो अनेकों के बाद की कल्पना करनी पड़ेगी विरोध की कल्पना करनी पड़ेगी इसलिए एक कारण के वाचक ब्रह्म शब्द से लक्षणा से कार्य को लिया जा रहा है सिद्धांत मत में हाँ हाँ तो नप, नपुंसक ब्रह्म विषय है तो नपुंसक ब्रह्मशब्देन कारणवाचिना कार्य लक्ष्यते गव्य न्याय उपेत बहुवचनादि अनेक श्रुतु इसके लिए एक ब्रह्मशब्द में लक्षणा की जा रही है कार्य की नवृत्तिलिंगा परस्य गंतव्यता तो कहते हैं कि श्रुति कह रही है न स पुनरावर्तते ब्रह्मलोक में जो गए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती अनावृत्ति मानवम आवर्तम आवर्तन नावर्तनते इत्यादि श्रुतियां अनावृत्ति लिंग है तो कार्य ब्रह्म तो जो जात है उसका विनाश जरूरी है विनाश जिसका होता है उसका फिर जन्म जरूरी है ध्रुवम जन्म मृत्य के अनुसार तो वो तो आवृत्ति से युक्त है गीता में कहा आ ब्रह्म गोहना लोका पुनरावृति नजुन और ये अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले की अनावृत्ति बताई जा रही है इसलिए अनावृत्ति ये जो लिंग है ज्ञापक है इससे ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ही करो ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी करना चाहेंगे तो टीकाकार कह रहे हैं कि अनावृत्ति लिंगात परस्य गंतव्यता नच भवती। नच नंतव्यता के साथ लगाना तो अनावृत्ति लिंग के आधार पर परब्रह्म को गंतव्य नहीं बनाया जा सकता क्यों तो कहते इसलिए कि अनावृत्ति लिंग तो अन्यथा सिद्ध है अन्यथा सिद्धि क्या होगी वो क्रम मुक्ति को बताएगा उपासक यहां से तो ब्रह्मलोक जाता है और ब्रह्मलोक में अनावृत्ति का हेतु हो तो परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होता है अनावृत्ति यहां नहीं होती वहां जाकर के होती है ब्रह्मा जी के साथ इस प्रकार क्रम मुक्ति को लेकर अनावृत्ति श्रुति अनावृति लिंग जो है उपपन्न हो रहा है इसलिए अनावृति लिंग के आधार पर वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ पर नहीं किया जा सकता ये कह रहे हैं टीकाकार तो क्रम मुक्तियां लिंगस्य से अन्यथा सिद्ध तो ये जो अनावृत्ति लिंग है वह क्रम मुक्ति को लेकर के अन्यथा उपन्न हुआ इसलिए अनावृत्ति लिंग के आधार पर ब्रह्म शब्द का अर्थ पर नहीं किया जा सकता आगे हैं हाँ तो लिंग से अन्यथा सिद्धे इति भाव। ये आठवें सूत्र की टीका पूरी हो गई अब भाष्य में नवम सूत्र का अवतरण लिख रहे हैं भाष्कर भगवान एक शंका के रूप में जो शंका बताई जा रही है उसका उत्तर नवम सूत्र होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल